दस यहां और दस माह बीस रहे यहां जोड़, अरे भक्तों से जब भक्त मिले तो विग से सात करोड़ क्योंकि गुरुप्राण के धर्म काल में क्या लिखा है कि चाहे स्त्री हो या पुरुष शरीर में कितने बाल होते साढ़े तीन करोड़ बाल अब साढ़े तीन करोड़ को दो जगह जरब दे दो तो सात करोड़ खिलूटे उस समय विदुर जी महाराज जी ने भगवान के परम भक्त उद्धव जी से पूछ लिया हमारे प्रभु कृष्ण कैसे है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 और मांडव ऋषि के श्राप से आपको दासी पुत्र बनना पड़ा तो मां भारत में कितने धर्म है दो एक धर्म किन के पास पांडवों के पास और एक धर्म किन के पास कौरवों के पास कौरों के बाद जो धर्म है वो किसके रूप में विदुर जी के रूप में और पांडवों के पास जो धर्म है किनके रूप में युधिष्ठर के रूप में है